छादोग्य उपनिषद शांक्र भाष्य हिंदी अनुवाद अध्याय सातवा खंड ग्यारहवा जल की अपेक्षा तेज की प्रधानता पहला तेज ही जल की अपेक्षा उत्कृष्टतर है वह है तेज जिस समय वायु को निश्चल कर आकाश को सब ओर से तप्त करता है उस समय लोग कहते हैं गर्मी हो रही है बड़ा ताप है वर्षा होगी इस प्रकार तेज ही पहले अपने को उद्भुत हुआ दिखलाकर फिर जल की उत्पत्ति करता है वह यह तेज ही वर्षा का हेतु है जब उर्धोगा और तिरंगामी विद्युत के सहित गड़गड़ाहट के शब्द फैल जाते हैं तब उससे प्रभावित होकर लोग कहते बिजली चमकती है बादल गरजकता है वर्षा होगी इस प्रकार तेज ही पहले अपने गोप्रशित कर फिर जल को उत्पन्न करता है अतः तेज की उपासना करो तेज ही जल की अपेक्षा उत्कृष्ट है क्योंकि तेज जल का कारण है वह जल का कारण किस प्रकार है यह बतलाते हैं क्योंकि तेज जल का कारण है इसलिए वह यह तेज जिस समय वायु को आग्रहित आश्रित कर अर्थात अपने द्वारा वायु को निश्चित कर आकाश को अभिध्त करता है आकाश को सब ओर से व्याप्त करके संतप्त करता है उस समय लौकिक पुरुष कहते हैं जगत सामान्य रूप से संतप्त हो रहा है देहो में अत्यंत ताप है अतः वर्षा होगी कारण को अभ्युत हुआ देखने वालों को ऐसी बुद्धि होना कि कार्य होगा लोक में प्रसिद्ध ही है इस प्रकार तेज ही पहले अपने को उद्भुत हुआ दिखला कर, फिर उसके पश्चात जल उत्पन्न कर देता है इस प्रकार जल का सृष्टा होने के कारण जल के अपेक्षा तेज उत्कृष्ट है इसके सिवा दूसरे प्रकार से भी तेज ही बिजली के रूप में वर्षा का हेतु होता है किस प्रकार उर्ध्व बिजली के सहित गड़गड़ाहट के शब्द फैल जाते हैं अतः ऐसा देखकर लौकिक पुरुष कहते हैं बिजली चमकती है बादल गरजता है वर्षा होगी अतः तुम तेज के उपासना करो। वह जो की, तेज की यह ब्रह्मा ऐसी उपासना करता है वह तेजस्वी होकर तेजस संपन्न प्रकाशमान और लोगों को प्राप्त करता है जहाँ तक तेज की गति है वहां तक उसकी स्वेच्छा गति हो जाती है जो कि तेज की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है भगवान तेज से भी बढ़कर कुछ है तेज से बढ़कर भी है ही भगवान मुझे उसी का उपदेश करें। उस तेज की उपासना का फल वह निश्चय तेजस्वी हो जाता है तथा जो तेज भासवान, प्रकाशवान और अपहत तमस्क बाह्य रात्र आदि और अध्यात्मिक अज्ञान आदि ऐसे अंधकारों से रहित लोगों को प्राप्त कर लेता है खंड बारहवा ज से आकाश की प्रधानता श्लोक पहला आकाश ही बढ़कर है आकाश में ही सूर्य चंद्र ये दोनों तथा विद्युत और अग्नि स्थित है आकाश के द्वारा ही एक दूसरे को पुकारते हैं आकाश से ही सुनते हैं आकाश से ही प्रतिश्रवण करते हैं आकाश में ही श्रमण रमण करते हैं आकाश में ही रमण नहीं करते आकाश में ही सब पदार्थ उत्पन्न होते है और आकाश की ओर ही सब जीव एवं अंकुर आदि बढ़ते हैं तुम आकाश की उपासना करो आकाश की तेज से बढ़कर है क्योंकि आकाश का है। वायु सहित कारण है इसलिए यहाँ तेज से अलग उसका उल्लेख नहीं किया जाता लोकमेय कार्य की अपेक्षा कारण ही उत्कृष्ट देखा गया है जिस प्रकार की घट आदि की अपेक्षा मृत्यु का इसी प्रकार आकाश वायु सहित तेज का कारण है इसलिए उससे बड़ा है इस प्रकार बड़ा है आकाश में है, सूर्य और चंद्रमा ये दोनों हैं, तथा आकाश के भीतर ही तेजोमय विद्युत नक्षत्र और अग्नि है जो जिसके भीतर होता है वह छोटा होता है और दूसरा उससे बड़ा होता है इसके सिवा आकाश से ही एक व्यक्ति दूसरे को पुकारता है जिसके द्वारा पुकारे जाने पर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 ता आकाश को लक्ष्य करके ही अंकुरादी उत्पन्न होते हैं विपरीत दशा में नहीं इसलिए तुम आकाश की उपासना करो श्लोक दूसरा वह जो कि आकाश की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है वह आकाशवान प्रकाशवान पीड़ा रहित और विस्तार वाले लोगों को प्राप्त करता है जहां तक आकाश की गति है वहां तक उसकी स्वेच्छा गति हो जाती है जो कि आकाश की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है भगवान क्या आकाश से बढ़कर भी कुछ है आकाश से बढ़कर भी है ही भगवान मुझे उसी का उपदेश करें। इसका फल सुनो। वह विद्वान आकाशवान यानी को तथा प्रकाशवान क्योंकि प्रकाश और आकाश का नित्य संबंध है अतः प्रकाश युक्त लोगों को असंबाध असंबाधन का नाम असंबाध और संबाध परस्पर की पीड़ा को कहते हैं उससे रहित तो असंबाध और गायवान विस्तीर्ण गति वाले अर्थात विस्तृत प्रचार वाले लोगों को प्राप्त होता है खंड तेरा वा आकाश के अपेक्षा स्मरण का महत्व तो पहला स्मर स्मरण ही आकाश से बढ़कर है इसी से यद्यपि बहुत से लोग एक स्थान पर बैठे हो तो भी स्मरण न करने पर वे न कुछ सुन सकते हैं न मनन कर सकते हैं और न जान ही सकते हैं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 अतः स्मृति का अभाव होने के कारण मनन भी नहीं कर सकते और न जान ही सकते हैं जिस समय वे मंतव्यव्य अथवा श्रोतव्य विषय का स्मरण करते हैं तभी उसे सुन सकते मनन कर सकते और जान सकते हैं इसी स्मृत प्रकार स्मरण करने से ही ये मेरे पुत्र है इस प्रकार पुत्रों को जानते हैं और स्मरण से ही पशुओं को अतः उत्कृष्ट होने के कारण तुम तो स्मरण की उपासना करो दूसरा वह जो कि स्मरकीय है ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है जहां तक स्मरकीय गति है वहां तक स्वेच्छा गति हो जाती है जो कि स्मरकीय है ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है भगवान क्या स्मर से भी श्रेष्ठ कुछ है स्मर से भी श्रेष्ठ है ही भगवान मेरे प्रति उसका वर्णन करे खंड चौदाहवा ही ही आशा, आशा ही स्मरण की अपेक्षा उत्कृष्ट है आशा से हुआ स्मरण ही का से बढ़कर है आशा अप्राप्त वस्तु की इच्छा का नाम है। आशा है जिसका तृष्णा और काम इन पर्याय शब्दों से भी निरूपण किया जाता है वह स्मरण की अपेक्षा बढ़कर है सो किस प्रकार अंत में स्थित हुई आशा से ही मनुष्य विषय का स्मरण करता है आशा आशा आशा के के विषय स्मरण करने से से से को प्राप्त होता है आशा से दीप्त वृद्धि को प्राप्त हुआ स्मृतिभूत वह स्मरण करता हुआ रिक मंत्रों का अध्ययन करता है तथा उनका अध्ययन कर और ब्राह्मणों के मुख से उनका अर्थ एवं विधि श्रवण कर उनके फल की आशा से ही कर्म करता है तथा कर्म के फलभूत उत्तर और पशुओं की इच्छा कामना करता है एवं आशा से ही उनके का अनुष्ठान करता है आशा से ही हुआ ही हुआ हुआ वह से इस लोक का स्मरण करता करता इसकी इच्छा करता है तथा तो आशा से समृद्ध हुआ ही वह परलोक की उसके साधनों का अनुष्ठान करते हुए इच्छा करता है इस प्रकार आशा रूप से बंधा हुआ यह स्मर एवं आकाश से लेकर नाम पर जगत प्रत्येक प्राणी में चक्र की भांति घूम रहा है इसलिए आशा स्मरक की अपेक्षा भी उत्कृष्ट है अतः तुम आशा की उपासना करो श्लोक दूसरा वह जो कि आशा की यह ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है उसकी सब कामनाएं आशा से समृद्ध होती है उसकी प्रार्थनाएं सफल होती है जहां तक आशा की गति है वहां तक उसकी स्वेच्छा गति हो जाती है जो की आशा की यह ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है भगवान क्या आशा से बढ़कर भी कुछ है आशा से बढ़कर भी है ही भगवान मुझे वह बतलावे जो पुरुष आशा आशा की यह ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है उसका फल श्रवण करो सर्वदा उपासना की हुई आशा से उसके उपासक की सब कामनाएं समृद्ध अर्थात उन्नति को प्राप्त हो जाती है और उसकी सब आशा प्रार्थनाएं सफल होती है तात्पर्य यह है कि जो कुछ उसका प्रार्थित होता है वह अवश्य सिद्ध होता है आशा आशा से से से से प्राण का लेकर आशा जो कार्य कारण एवं निमित्त से उत्तर तो के निमित्त के रूप रूप है तथा जिसका सद्भाव सिद्ध होता है उस आशा रूप जाल से तंतु के कमलनाल के समान सब ओर से जकड़ा हुआ यह संपूर्ण जगत जिस प्राण में समर्पित समर्पित है तथा तो बाहर भीतर व्याप्त हुए जिस सर्वगत सूत्र प्राण के द्वारा सूत्र में मणियों को मन को के समान यह सब गुथा हुआ और विद्रुत है वह यह श्लोक पहला प्राण ही आशा से बढ़कर है जिस प्रकार रथ चक्र की नाभि में अरे समर्पित है उसी प्रकार इस प्राण में सारा जगत समर्पित है प्राण अपनी शक्ति के द्वारा गमन करता है प्राण प्राण को देता है और प्राण के लिए ही देता है प्राण ही पिता है प्राण माता है प्राण भाई है प्राण बहिन है प्राण आचार्य है और प्राण ही ब्राह्मण है आचार्य से बढ़कर है इसकी उत्कृष्टता किस प्रकार है ऐसी जिज्ञासा होने पर दुष्टांत द्वारा उसकी उत्कृष्टता का समर्थन करते हुए सनत कुमार जी कहते हैं लोक में जिस प्रकार रथ के पही के अरे रथ की नाभि में समर्पित सम्प्रोत अर्थात सम्यक प्रकार प्रवेश करते हैं उसी प्रकार लिंग संघातरूप इस प्राण यानी प्रज्ञात्माने संघात रूप इस मुख्य प्राण में जिसमें कि परादेवता ने की अभिव्यक्ति करने के लिए दर्पण आदि में प्रतिबिंब के समान जीव रूप से प्रवेश किया है जो महाराज के सर्वाधिकारी के समान ईश्वर का सर्वाधिकारी है जैसा कि जिसके उत्क्रमण करने पर मैं उत्क्रमण करूंगा तथा जिसके स्थित होने पर स्थित होऊंगा ऐसा एक क्षण करके उसने प्राण की रचना की इस श्रुति से प्रमाणित होता है तथा जो छाया के समान ईश्वर का अनुगामी है जैसा कि कौशित की उपनिषद की श्रुति हैकार रथ रथ के अरो में नेमे अर्पित है और रथ की नाभे में अरे अर्पित है इसी प्रकार यह भूतमात्रा प्रज्ञात्मा प्रज्ञा मात्रा में अर्पित है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 क्रमण करने पर इस प्रकार का प्रयोग भी नहीं होता किस प्रकार है वह बतलाते हैं यदि कोई पुरुष अपने पिता माता आचार्य अथवा ब्राह्मण के लिए कोई अनुचित बात कहता है तो उसके समीपवर्तीय लोग उससे कहते हैं तुझे दिक्कत है तू निश्चय ही पिता का हनन करने वाला तू तो माता का वध करने वाला है तू तो भाई को मारने वाला है तू तो बहन की हत्या करने वाला है तू तो आचार्य का घात करने वाला है तू निश्चय ही ब्रह्मघाती है शर्त जो कोई भी पिता आदि में से किसी के प्रति यदि कोईमी व उसके अनुरूप कोई अरे तू आदि से युक्त वचन बोलता है तो उसके समीपवर्ती विचारशील लोग उससे धिक्वास्तु तुझे अधिककार है ऐसा कहते हैं तू निश्चय ही पितृ का पिता का हनन करने वाला है इत्यादि लोक तो तीसरा। किंतु जिसके प्राण कर गए आदि को यदि कर हत्या तो करने वाला है तू आचार्य का घात करने वाला है अथवा तू ब्रह्म घाती है ऐसा कुछ नहीं कहते कि प्राण निकल जाने पर देह का त्याग कर देने पर इन्हीं को यदि वह शूल से समास एकत्रित करके व्यतिशीशहन करे अर्थात छिन्न भिन्न करके जलावे उनके देह से संबद्ध समास व्यासादि क्रम से दहन करना रूप ऐसा अत्यंत क्रूर क्रम करने पर भी उससे तू पितृहा है इत्यादि नहीं कहते अतः अन्वय व्यतिरिक्त से यह ज्ञात होता है कि यह पिता आदि नाम वाला भी प्राण ही है अतः श्लोक चौथा प्राण ही यह सब आदि है वह जो इस प्रकार देखने वाला इस प्रकार चिंतन करने वाला और इस प्रकार जानने वाला है अतिवादी होता है उसे यदि कोई कहे कि तू अतिवादी है तो उसे यही कहना चाहिए कि हाँ अतिवादी हो उसे छिपाना नहीं चाहिए शर्त प्राण ही ये सबचर और अचर पिता आदि है वह यह प्राणवितता इस प्रकार उपयुक्त रीति से देखता हुआ अर्थात फलता हरत अनुभव करता हुआ इस इस प्रकार प्रकार मनन करता करता हुआ, हुआ हुआ, युक्तियों द्वारा चिंतन और इस प्रकार जानता यानी उपपत्तियों से संयुक्त करके चिंतना ऐसा ही है इस प्रकार निश्चय करता हुआ क्योंकि मनन और विज्ञान के द्वारा निष्पन्न हुआ शास्त्र का अर्थ निश्चित देखा जाता है अतः इस प्रकार देखता हुआ वह अतिवादी होता है तात्पर्य यह है कि उसका नाम से लेकर आशा पर्यत संपूर्ण तत्वों का अतिक्रमण करके बोलने का स्वभाव होता है।, से है अर्थात इस प्रकार करने वाले, यानी जो ऐसा देखता है कि सब लोग सर्वदा संपूर्ण शब्दों द्वारा नाम से लेकर आशा पर्यत तत्वों का अतिक्रमण करके स्थित हुए प्राण का ही वर्णन करते हैं उस अति अतिवादी से जो ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर संपूर्ण जगत का प्राण यानी आत्मा हूँ ऐसा कहने वाला है। है, यदि कहे कि अतिवादी है, तो उसे यही कहना चाहिए कि हाँ, मैं अतिवादी हूं। उसे छिपाना नहीं चाहिए जो सर्वेश्वर प्राण को या मैं हूँ इस प्रकार आत्मभाव से प्राप्त हो गया है वह किस प्रकार उस अतिवादित्व को छिपावेगा अर्थात उसके लिए अपने अतिवादित्व को छिपाने का कोई प्रयोजन नहीं है सत्य ही ही जानने योग्य है। है वे नारद जी सबसे उत्कृष्ट अपने आत्मा प्राण को यह कि इससे परे और कुछ नहीं शांत हो गए क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रश्न नहीं किया कि भवन प्राण से बढ़कर क्या है इस प्रकार विकार रूप मिथ्या ब्रह्म के ज्ञान से संतुष्ट हुए अकृतार्थ तथा तो अपने को परमार्थ सत्याति मानने वाले उस योग्य शिष्य को उस मिथ्याग्रह विशेष से च्युत करते हुए भगवान शरद कुमार ने कहा मैं जिसका वर्णन आगे करूंगा वही अतिवदन करता है परमार्थता अतिवादी नहीं है, उसका अतिवादित्व तो नामादि की अपेक्षा से ही है किंतु अतिवादी तो वही है जो भूमा का सर्वातीत परमार्थ सत्य तत्व को जानता है इसी आशय से वे कहते हैं श्लोक पहला सनत कुमार जो सत्य परमार्थ सत्य के आत्मा के विज्ञान के कारण अति करता है वही निश्चय करता है नारद भगवान मैं तो परमार्थ सत्य विज्ञान के कारण ही अतिवादन करता हूँ अति करता हूँ सनत कुमार सत्य की ही तो विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए नारद भगवान मैं विशेष रूप से सत्य की जिज्ञासा करता हूँ शर्त सरत कुमार किंतु अतिवदन तो वही करता है जो परमार्थ सत्य विज्ञान के कारण करता है। नारद, भगवन, आपका शरणागत हुआ मैं तो सत्य के ही कारण करता तात्पर्य कर मुझे इस प्रकार उपदेश करे जिससे कि मैं सत्य ज्ञान के कारण अति वन यदि इस प्रकार स, तुम सत्य के द्वारा अति करना चाहते हो तो सत्य की जिज्ञासा करनी चाहिए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 चंका किन्तु विकार भी तो सत्य ही है क्योंकि नाम और रूप सत्य है उनसे यह प्राण आच्छादित है वाघादी प्राण ही सत्य है यह मुख्य प्राण उनका भी सत्य है इस अन्य श्रुति से भी यही सिद्ध होता है समाधान ठीक है श्रुत्यंत्र में विकार का सत्य तो अवश्य बतलाया गया है परंतु वह परमार्थ की अपेक्षा से नहीं बतलाया गया तो फिर क्या बात है इंद्रियों के विषय होने और न होने की अपेक्षा से सत्य सत और तत् है इस प्रकार वहात्य का उल्लेख किया गया है तथा उनके द्वारा वहाँ परमार्थ सत्य की उपलब्धि ही विवक्षित है इसी से वहां यह कहा गया है कि वागा प्राण ही सत्य है यह मुख्य प्राण उनका भी सत्य है यहाँ भी वह इष्ट ही है परंतु यहाँ विशेष रूप से सनत कुमार जी को यही अर्थ बतलाना अभिष्ट है कि नारद जी को प्राण विषय परमार्थ सत्य विज्ञान के अभिमान से निवृत्त करमार्थ सद्रूप समझ कर बोलता है किन्तु परमार्थता वे रूपत्रुक्ल और कृष्ण रूप से अतिरिक्त है नहीं तथा वे रूप भी सत्य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 भगवान मैं विज्ञान को विशेष रूप से जानने की इच्छा करता हूँ इसी प्रकार सत्य से लेकर आगे बाईसवे खंड के करोति पर्यंत उत्तरोत्तर पदार्थों के पूर्व पूर्व पदार्थ कारण है ऐसी व्याख्या करनी चाहिए खंड अठारह मत ही जानने योग्य है श्लोकार जिस समय मनुष्य मनन करता है तभी वह विशेष रूप से जानता है बिना मनन किए कोई नहीं जानता अभी तो मनन करने पर ही जानता है अतः मति की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए भगवान मैं मति के विज्ञान की इच्छा करता हूँ खंड १९ श्रद्धा ही जानने योग्य है श्रोकार जिस समय मनुष्य श्रद्धा करता है तभी वह मनन करता है बिना श्रद्धा किए कोई मनन नहीं करता अभी तो श्रद्धा करने वाला ही मनन करता है अतः श्रद्धा की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए भगवान मैं श्रद्धा के विज्ञान की इच्छा करता हूँ आस्तिक बुद्धि का नाम श्रद्धा है खंड बीसवा निष्ठा ही जानने योग्य है जिस समय पुरुष की निष्ठा होती है तभी वह श्रद्धा करता है बिना निष्ठा के कोई श्रद्धा नहीं करता अभी तो निष्ठा करने वाला ही श्रद्धा करता है अतः निष्ठा को ही विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए भगवान मैं निष्ठा को विशेष रूप से जानना चाहता हूँ निष्ठा गुरु शुश्रूषा आदि को कहते हैं उसमें ब्रह्म विज्ञान के लिए तत्पर रहना खंड एक कृति ही जानने योग्य है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 उसके होने पर ही उपर्युक्त विपरीत क्रम से निष्ठा से लेकर विज्ञान समस्त साधन होते हैं 22 सुख ही जानने योग्य है श्लोकार् जब मनुष्य को सुख प्राप्त होता है तभी वह करता है बिना सुख मिले कोई नहीं करता अपितु सुख पाकर पाने की आशा रख कर ही करता है अतः सुख की विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए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 कालिक होता है तो भी लबाकर ऐसा क्रिया रूप से कहा जाता है क्योंकि उसी के उद्देश्य से प्रवृत्ति होना संभव है अब यह प्राप्त होता है कि कृति से लेकर उत्तर साधनों के होने पर सत्य स्वयं ही अनुभव हो जाएगा उसके विज्ञान के लिए पृथक प्रयत्न नहीं करना चाहिए इसी से यह कहा गया है कि सुख की विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए इत्यादि फिर भगवन मैं सुख की विशेष रूप से जिज्ञासा करता हूँ इस प्रकार सुख विज्ञान के प्रति अभिमुख हुए नारद जी से सनत कुमार जी कहते हैं भूमा ही है जानने योग्य है निश्चय जो भूमा है वही सुख है अल्प सुख नहीं है सुख भूमा ही है भूमा की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए भगवान मैं भूमा की विशेष रूप से जिज्ञास करता हूँ निश्चय जो भूमा है महान निरतिशे और बहु है। ये इसके है, वही सुख है, है। अतः उस अल्प में सुख नहीं है क्योंकि अल्प तो अधिक तृष्णा का हेतु है और तृष्णा दुख का बीज है तथा लोक में दुख के बीज जबूत जरादे सुख रूप नहीं देखे गए अतः अल्प में सुख नहीं है यह कथन ठीक ही है इसलिए भूमा भी सुखरूप है क्योंकि भूमा में दुख के बीजभूत तृष्णादि का होना असंभव है खंड चौबीसवा भूमा के स्वरूप का प्रतिपादन यह भूमा किन लक्षणों वाला है सो बतलाते हैं श्लोक पहला जहा कुछ और नहीं देखता कुछ और नहीं सुनता तथा कुछ और नहीं जानता वह भूमा है किंतु जहाँ कुछ और देखता है कुछ और सुनता है एवं कुछ और जानता है वह अल्प है जो भूमा है वही अमृत है और जो अल्प है वह मृत्य है नारद भगवान वह भूमा किसने प्रतिष्ठित है सनत कुमार अपनी महिमा में अथवा अपनी महिमा में नहीं है अथवा जिस में में दृश्य से कोई अन्य अन्य को अन्य दृष्टा किसी दृष्टव्य विषय विषय को इंद्रिय के द्वारा नहीं देखता और और न कुछ सुनता ही ही है भेद का अंतर्भाव नाम और रूप में ही हो जाता है अतः उनका ग्रहण करने वाली दर्शन और श्रवण इन दो इंद्रियों का ही यहाँ अन्य इंद्रियों के उपलक्षणार्थ ग्रहण किया गया है किन का यहाँ नान्यन मनुते ऐसा कहकर अलग उल्लेख किया गया है ऐसा जानना चाहिए क्योंकि विज्ञान प्रायः मनन पूर्वक हुआ करता है तथा जहाँ कुछ और जानता भी नहीं ऐसे जो लक्षणों वाला है वह भूमा है गुरु यहाँ यह विचारना है कि नान्य पश्चिमी इत्यादि वाक्य से भूमा में लोक प्रसिद्ध अन्य दर्शन का अभाव बतलाया गया है अथवा अन्य को नहीं देखता इसलिए अपने को ही देखता है यह बतलाया गया है शिष्य इससे क्या हानि लाभ है गुरु यदि इस वाक्य द्वारा अन्य पदार्थ के दर्शन आदि का अभाव ही बतलाया गया हो तब तो यह बात कही जाती है कि भूमा द्वैत व्यवहार से विलक्षण है और यदि अन्य दर्शन विशेष का प्रतिषेध करके यहाँ कहा गया हो कि वह अपने को देखता है तो एक में ही क्रिया कारक और फल रूप भेद मानना हो जाता है जिस यदि ऐसा ही हो तो उसमें दोष क्या है गुरु उसके संसार न हो बस यही दोष है क्योंकि क्रिया कारक और फल रूप भेद यही संसार है यदि कहोगी आत्मा का एकत्व होने पर भी उसमें जो क्रिया कारक और फल रूप भेद है वह संसार से विलक्षण है तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि आत्मा का नि एकत्व स्वीकार करने पर जो उसमें दर्शन क्रिया कारक और फलरूप भेद स्वीकार करना है वह तो शब्द अन्य दर्शन का अभाव प्रतिपादन करने के पक्ष में भी यत्र और अन्यन पश्य ये दो विशेषण निरर्थक होंगे लोक में यह देखा ही जाता है कि जहाँ सूने घर में किसी और को नहीं देखता ऐसा कहा जाता है वहां यह नहीं समझा जाता कि उस घर के संभादी और अपने को भी नहीं देखता यदि ऐसा ही यहाँ भी हो तो गुरु ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तो वह है इस प्रकार एकत्व का उपदेश होने के कारण आधार आधेय रूप भेद का होना संभव नहीं है इसी प्रकार छठे अध्याय में भी यह निश्चय किया जा चुका है कि एकमात्र अद्वितीय सत्य ही सत्य है तथा देखने में न आने वाले शरीर रहित आत्मा में इसका रूप दृष्टि में नहीं आता अरे विज्ञाता को किसके द्वारा जाने इत्यादि श्रुतियों से भी आत्मा में दर्शनादि का होना संभव नहीं है शिष्य किंतु इस प्रकार यत्र यह विशेषण व्यक्त सिद्ध होता है गुरु नहीं क्योंकि यह अविद्याप्रत भेद की अपेक्षा से है जिस प्रकार प्रासंगिक सत्य एकत्व और अद्वितीयत्व बुद्धि की अपेक्षा से संख्या आदि के योग्य न होने पर भी सत एक और अद्वितीय है ऐसा कहा जाता है उसी प्रकार एक ही भूमा में यत्र यह विशेषण है तथा अविद्या विद्यावस्था में अन्य दर्शन का अनुवाद होने के कारण भूमा को उसके अभावत्व रूप लक्षण वाला बतलाना इष्ट होने से नान्य पश्च्य ऐसा विशेषण दिया गया है अतः सारांश यह है कि भूमा में संसार व्यवहार नहीं है किंतु जहाँ अविद्या के राज्य में अन्य अन्य को अन्य के द्वारा देखता है वह अल्प है है है कि वह केवल अविद्या के समय ही रहने वाला है। जिस प्रकार में दिखलाई देने वाली वस्तु जागने से पूर्व स्वप्न काल में ही रहने वाली होती है उसी प्रकार उसे जानना चाहिए इसी से वह स्वप्न के पदार्थ के समान ही मृत्य विनाशी है उसके विपरीत जो भूमा है वह अमृत है तत्शब्द अमृतत्व तो परक है इसी से नपुसक लिंग का प्रयोग किया गया तो हे भगवन, वह ऐसे वाला भूमा किसमें प्रतिष्ठित है इस प्रकार पूछते हुए नारद जी से सनत कुमार जी ने कहा अपनी महिमा में तो वह भूमा स्वे अपनी महिमी महिमा अर्थात विभूति में प्रतिष्ठित है और यदि कहीं उसकी प्रतिष्ठा जानना चाहते हो अथवा यदि परमार्थता ही पूछते हो तो हमारा यह कथन है कि वह अपनी महिमा में भी प्रतिष्ठित नहीं है तत्पर्य यह है कि भूमा अप्रतिष्ठित है अर्थात कहीं भी आश्रित नहीं है यदि भूमा अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है तो उसे अप्रतिष्ठित क्यों कहा जाता है सुनो श्लोक दूसरा इस लोक में गौ अश्व आदि को महिमा कहते हैं तथा हादि हाथी सुवर्ण दास भार्य क्षेत्र और घर इनका नाम भी महिमा है किंतु मेरा ऐसा कथन नहीं है क्योंकि अन्य पदार्थ अन्य में प्रतिष्ठित होता है मैं तो यह कहता हूँ ऐसा सनत कुमार जी ने कहा बहशर्त इस लोक में गौ अश्वादि को महिमा कहते हैं गो और अश्व को गोअश्व कहते हैं इन दोनों शब्दों का द्वंद्व समास में एकवद एक भाव हुआ है सर्वत्र गो और अश्व आदि ही महिमा है इस प्रकार प्रसिद्ध है जिस प्रकार चैत्र नाम का कोई पुरुष उसके आश्रित और उनमें प्रतिष्ठित होता है उसी प्रकार कहता क्योंकि अन्य पदार्थ अन्य में प्रतिष्ठित होता है इस व्यवधान युक्त वाक्य से इसका हेतु रूप से संबंध है किन्तु मैं तो यह कहता हूँ ऐसा कहकर सनत कुमार जी ने सह एव दस्ता इत्यादि पच्चीसवा सर्वत्र भूमा है तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि वह कहीं प्रतिष्ठित नहीं है तो बतलाते हैं क्योंकि श्लोक पहला वही नीचे है वही ऊपर है वही पीछे है वही आगे है वही दाई दाईर है वही बाई ओर है वही यह सब है अब उसी में देश किया जाता है मैं ही नीचे हूँ मैं ही ऊपर हूँ मैं ही पीछे हूँ मैं, मैं ही आगे हूँ मैं ही दाई ओर हूँ मैं ही बाई ओर हूँ और मैं ही यह सब हूँ शर्त क्योंकि वह भूमा ही नीचे है उससे भिन्न कोई और ऐसी वस्तु नहीं है जिस पर वह प्रतिष्ठित हो इसी प्रकार उपरिष्ठात इत्यादि अर्थ भी समझना चाहिए भूमा से भिन्न और कोई पदार्थ हो तो भूमा उस पर प्रतिष्ठित हो किन्तु ऐसा है नहीं सब कुछ वही है अतः इसी से वह कहीं अन्यत्र प्रतिष्ठित नहीं है जहाँ कुछ और नहीं देखता इस वाक्य से आधार आधेयता का निर्देश होने से तथा वही नीचे है इत्यादि वाक्य से परोक्ष निर्देश होने से किसी को ऐसी शंका न हो जाए कि भूमा दृष्टा जीव से भिन्न है इसलिए अब इसके पश्चात किया किया जाता जाता है, है रूप से आदेश उपदेश किया जाता है कि इसलिए इसे कहा है दृष्टा से अभिन्नत्व दिखाने के लिए भूमा का ही मैं ही नीचे हूँ इत्यादि वाक्य द्वारा अहंकार रूप से निर्देश किया जाता है अविवेकी लोग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 विशेष रूप से इस प्रकार जानने वाला आत्मरती आत्मक्रीड आत्मिथुन और आत्मानंद होता है वह स्वराट है संपूर्ण में उसकी गति होती है किंतु जो इससे विपरीत जानते हैं, वे अन्यराट, जिसका राजा अपने से भिन्न कोई और है ऐसे और अक्षय लोक क्षयशील लोगों को प्राप्त होने वाले होते है उनकी संपूर्ण लोकों में स्वेच्छा गति नहीं होती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 क्योंकि लोक में स्त्रियों और मित्रों के साथ क्रीड़ा करता है ऐसा प्रयोग देखा जाता है किंतु विद्वान की क्रीडा ऐसी नहीं होती तो कैसी होती है उसकी तो ये रति और क्रीड़ा दोनों ही आत्मविज्ञान के ही कारण होती है मिथुन यह दोषे तो होने वाला सुख है वह भी जिस विद्वान का दुखी अपेक्षा से रहित है उसे आत्म कहते हैं तथा आत्मानंद अविद्वानों का आनंद शब्द आदि विषय होता है विद्वान का आनंद वैसा नहीं होता तो कैसा होता है वह सारा का सारा सर्वदा सब प्रकार आत्मा के ही कारण होता है पर यह है कि वह देह जीवन और की अपेक्षा से रहित होता है इस प्रकार के लक्षणों वाला वह विद्वान जीवित रहता हुआ ही स्वराज जबर हो जाता है तथा देहपत होने पर भी स्वराट होता है क्योंकि ऐसा है इसी से उसकी संपूर्ण लोक में यथे गति होती है प्राणादी पूर्व भूमिकाओं में इस उपासक की उनसे नहीं बदलाई गई थी अतः होने के कारण वहां उनका अन्य राजत्व स्वतः सिद्ध है अब यथा प्राप्त स्वराज्य और कामाचारत्व का अनुवाद करते हुए यहां स स्वराड़ भवती इत्यादि वाक्य से उसकी निवृत्ति का निरूपण किया जाता है किन्तु जो इससे अन्यथा उपर्युक्त दृष्टि से अन्य, अन्य प्रकार अर्थात इससे विपरीत जानते हैं अथवा इसको सम्यक प्रकार से नहीं जानते वे अन्यराट होते हैं अन्य अर्थात पर है राजा स्वामी जिनका उन्हें अन्यराट कहते हैं इसके सिवा वे अक्षयोक जिनका लो है ऐसे वे क्षयोक होते हैं क्योंकि भेद दृष्टि अल्प है और जो अल्प है वह मरते हैं, ऐसा हम पहले कह चुके हैं अतः जो द्वैत है वे दृष्टि के अनुरूप ही लोक होते हैं, उनकी संपूर्ण लोकों में स्वेच्छा गति नहीं होती अठाईसवा खंड इस प्रकार जानने वाले के लिए फल का उपदेश श्लोक पहला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 तस्य हवा का कि स्वराज्य को प्राप्त हुए इस विद्वान के के लिए सत्का आत्म स्वरूप से से ज्ञान होने पूर्व प्राण लेकर नाम परन्त पदार्थों के उत्पत्ति और प्रलय स्वात्मा से भिन्न सत से होते हैं किंतु अब सत का आत्मत्व ज्ञात होने पर वे अपने आत्मा से ही हो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 तथा तो भी होता है। आहार शुद्धि विषयों विज्ञान की शुद्धि होने पर निश्चल स्मृति होती है तथा तो स्मृति की प्राप्ति होने पर संपूर्ण ग्रंथियों की निवृत्ति हो जाती है इस प्रकार जिसकी वासना ये हो गई थी उन नारद जी को भगवान सनत कुमार ने का पार दिखलाया उन कुमार जी को स्कंद स्कंद ऐसा ऐसा कहते है, ऐसा कहते हैं हैं इस विषय में यह श्लोक मंत्र भी है पश्य नहीं देखता पश्च्य अर्थात उपर्युक्त प्रकार से देखने वाला विद्वान मृत्यु मरण ज्वरादि रोग और दुखत्व आदि दुख भाव को नहीं देखता वह पश्च्य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 रागद्वेशकरण यानी सत्व की शुद्धि निर्मलता होती है और अंतकरण शुद्ध की शुद्धि होने पर उपरयुक्त प्रकार से जाने गए भूमात्मा में ध्रुव अविच्छिन स्मृति यानी अविस्मरण हो जाता है तथा उसकी प्राप्ति होने पर स्मृति लब्ध होने पर अनेक जन्मों में अनुभव की हुई भावनाओं से कठिन की हुई अविद्याकृत अनर्थ पाश रूप हृदय स्थित ग्रंथियों का विप्रमोक्ष विशेष रूप से प्रमोक्षण विनाश हो जाता है इस प्रकार क्योंकि यह ऊपर कहा हुआ सब कुछ उत्तर उत्तर आहार शुद्धि उत्तरोमूलक है इसलिए वह अवश्य करनी चाहिए ऐसा इसका तत्पर्य शास्त्र के संपूर्ण अभिप्राय को सम्यक प्रकार से कहकर श्रुति आख्याय का उपसंहार करती है उस मृदित कषाय को वृक्षादि से संबंध रखने वाले कषाय के समान रागद्वेश दोष अंतकरण के रंजक होने के कारण कषाय है ज्ञान वैराग्य और अभ्यास रूप क्षार से जिन नारद जी के उस कषाय का क्षालना मर्दन विनाश कर दिया गया है कशाय जी को तमसे पार तत्व को दिखलाया। वह दिखलाने वाला कौन था भगवान जो भूतो की उत्पत्ति प्रलय आय व्यय तथा विद्या अविद्या को जानता है उसे भगवान कहना चाहिए ऐसे धर्मो वाले सनत कुमार जी उन सनत कुमार देव को ही विद्वान लोग स्कंद ऐसा कहते हैं स्कंद आचक्षत इसकी दिवक्ति अध्याय की समाप्ति सूचित करने के लिए है सातवा अध्याय समाप्त